देवी भागवत ग्यारहवा भूत शुद्धि भस्म महात्म तथा संध्या का वर्णन इस प्रकार परमात्म स्वरूपणी प्राण शक्ति देवी कुंडलनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए विभूति धारण करने का महान फल है तदनंतर भगवान नारायण ने शिरोव्रत भस्म महात्म भस्म भेद भस्म धारण विधि भस्म महात्म का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके त्रिपुंड की महिमा बतलाई। इसके महिमा, महिमा बतृत महात्म मैंने तुम्हें सुनाया अब संध्योपासन के उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो अनग पहले प्रातः संध्योपासन का विधान बतलाता हूँ प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते मध्यान्ह की संध्या जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है इस प्रकार तीन तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए देवर से सप्तम सूर्योदय से पूर्व जब तक तारे दिखाई देते रहें संध्या का उत्तम काल है ताराओं के छिपने से लेकर सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के पश्चात अधम काल है जो तीन प्रकार की प्रातःकालीन संध्या बताई गई है जब सूर्य सु, दिखाई देते रहे उस समय की सायम संध्या की गई सायम संध्या उत्तम सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की हुई संध्या मध्यम और ताराओं के उदय के पश्चात की गई संध्या निम्न श्रेणी की समझी जाती है सायकालीन संध्या के ये तीन प्रकार कहे गए है उत्तम तारकोपेना मध्यमा लुप्त तारका अध्य सहिताध्या संध्या ब्राह्मण एक वृक्ष है उनकी जड़े ये संध्याएं हैं वेद शाखा है और धार्मिक कृत्य पत्ते हैं अतव यत्नपूर्वक जड़ की ही रक्षा करनी चाहिए यदि मूल ही कट गया तो न वृक्ष रहेगा और न शाखा ही विध्या यत्न तो रक्षणीय छिन्े मूले वृक्षो न शाखां जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता है वह द्विज शूद्र के समान है जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्योपासना करनी चाहिए संध्योपासना के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय से तीन तीन घड़ी बाद तक संध्योपासना की जा सकती है इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो चार बार अर्घ देना चाहिए अथवा संध्योपासन से पूर्व 108 बार गायत्री का जप करके तब संध्योपासना करें। अभिप्राय यह है कि कुछ ही काल का अतिक्रमण हुआ हो तब तो चार बार अर्घ देने से और अधिक समय व्यतीत हो गया हो तो 108 बार गायत्री का जप करने से प्रायश्चित सम्पन्न होता है जिस समय जो कर्म करना हो उस समय की अधीश्वरी देवी गायत्री है अतव संध करके ही संयोजित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए पर की हुई संध्या साधारण कही गई है गौशाला की संध्या को मध्यम कहते हैं नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की तथा देवालय में की हुई संध्या उत्तमोत्तम है जो गायत्री देवी के उपासक हैं उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्या संध्योपासन करना श्रेष्ठ है वहाँ त्रयकालिक संध्या करने से अनंत फल मिलता है गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए और कोई देवता नहीं है ब्राह्मणों के लिए विष्णु और शिव की नित्य उपासना भी महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती यह श्रुति का वचन है देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का सार है ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है अतः इनका नाम वेदोपास्या है वेद देवी गायत्री ही वेद की माता और आदि शक्ति हैं। अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है